श्री गर्ग संहिता श्री मथुरा खंड, तेरहवाँ अध्याय श्री कृष्ण की आज्ञा से उद्धव का व्रज में जाना और श्री रामा आदि सखाओं का उनसे श्री कृष्ण विराह के दुख का निवेदन बहुलास्व ने पूछा मनिश्रेष्ठ अपने कुटुंबीजनों तथा जाति भाइयों को मथुरापुरी में निवास देकर यदुकुल तिलक श्री कृष्ण ने आगे चलकर कौन कौन सा कार्य किया नारद जी ने कहा राजन साक्षात् परिपूर्णतम भगवान भक्तभस्थल श्रीकृष्ण ने गोपी और गोप गणों से भरे हुए दीन दुखी गोकुल का स्मरण किया अतः एक दिन एकांत एक में अपने सखा भक्त उद्धव को बुलाकर भगवान ने प्रेम गदगद वाणी में कहा श्री भगवान बुले हे सखे लता कुंजों के समुदाय आदि से अलंकृत सुंदर ब्रजमंडल में शीघ्र ही जाओ गोवर्धन और यमुना की शोभा से मनोहर वृंदावन में तथा गोप गोपियों से भरे हुए गोकुल में भी पधारो मित्र मेरा एक पत्र तो नंद बाबा को देना और दूसरा यशोदा मैया के हाथ में देना सखे तीसरा पत्र सी राधिका को उनके सुंदर मंदिर में जाकर देना और चौथा मेरे सखा ग्वाल बालों को मेरा शुभ कुशल समाचार निवेदन करते हुए देना इसी प्रकार अत्यंत मोहित हुई गोपांगनाओं के सैकड़ों जूथों को पृथक पृथक पत्र देने हैं मेरे पिता नंदराज बड़े दयालु हैं उनका मन मुझमें ही लगा रहता है और मेरी मैया यशोदा शीघ्र ही अपने पास बुलाने के लिए मेरा स्मरण करती है तुम तो नीति शास्त्र के विद्वान हो सुंदर सुंदर बातें सुनाकर उन दोनों के हृदय में, में मेरी परम प्रीति धारण कराना मेरी प्राणवल्लभाराधिका मेरे वियोग से आतुर है और मेरे बिना मोह व सारे जगत को सुना समझती है उन सबको मेरे वियोग के कारण जो मानसिक व्यथा हो रही है उसे मेरे संदेश वचनों द्वारा शांत करो क्योंकि तुम बातचीत करने में बड़े कुशल हो सुरामा आदि ग्वाल बाल मेरे प्रिय सखा है मुझ अपने मित्र के बिना वे भी मोह से आतुर हैं तुम उन्हें भी मित्र की तरह सुख देना मैं थोड़े ही समय में श्री व्रत धाम में आऊँगा गोपांगनाएँ मेरे वियोग की व्यथा के वेग से व्याकुल हैं, उनका मन मुझ में ही लगा हुआ है उनके शरीर और प्राण भी मुझ में ही स्थित है मंत्री प्रवर उन्होंने मेरे लिए अपने लोक परलोक सब त्याग दिए हैं उन अबलाओं का भरण पोषण मैं स्वतः कैसे नहीं करूँगा उद्धव वे मेरे आते समय प्राण त्याग देने को उद्यत थी वे आज भी बड़ी कठिनाई से प्राण धारण करती हैं मेरे वियोग से उत्पन्न उनकी मानसिक व्यथा को तुम मेरे संदेश वचनों के द्वारा शांत करो क्योंकि वार्तालाप की कला में तुम परम कुशल हो सखे मैं पहले जिस रथ पर आरूढ़ होकर ब्रज से आया था उसी रथ को उन्हीं घोड़ों सारथी और बजती हुई घंटिकाओं से सुसज्जित करके अपने साथ ले जाओ मेरे समान ही रूप बना लो अभी पीताम्बर वैजयंती माला सहस्त्र लल कमल दिव्य रत्नों की प्रभा से मंडित कुंडल तथा कोटि बाल रवियों के समान उद्दीप्त मणि भी धारण कर लो मेरे उच्च स्वर से बजने वाली मनोहर बांसुरी तथा फूलों से सजी हुई जगन मोहिनी यष्टि अर्थात छड़ी भी ले लो उद्धव मेरी समान दिव्य सुगंध से आवृत्त सुंदर चंदन मोर पंख और बजते हुए नुपरों से युक्त नटवर वेज धारण कर लो इस तरह मेरा ही मोर पंख का मुकुट तथा दोनों बाजू बंद धारण करके मेरे आदेश से अभी यथा संभव शीघ्र जाओ और जाओ नारद जी कहते हैं राजन श्री कृष्ण के योग कहने पर उद्धव ने शीघ्र ही हाथ जोड़कर उनको नमस्कार किया और उनकी परिक्रमा करके रथ पर आरूढ़ हो वे ब्रज की ओर चल दिए जहाँ कोटि कोटि मनोहर गाँवें दिव्य भूषणों से विभूषित हो श्वेत पर्वत के समान दिखाई देती थी वे सबके सब दूध देने वाली तरुणी कलोर सुशीला सुरूपा और सदगुणवती थी उनके साथ बच्चे भी थे उनकी पूछ के बाल पीले थे चलते समय उनकी मूर्तियाँ बड़ी भव्य दिखाई देती थी गले के घंटों और पैरों के मंजीरों का झंकार होता रहता था वे किंगतियों अर्थात क्षुद्ध घंटिकाओं के जाल से मंडित थे कितनी ही गौवें सुवर्ण के समान रंग वाली थी, उनके सींगों में सोना मढ़ा गया था तथा नाना प्रकार के हारों और मालाओं से अलंकृत हुई उन गौं की प्रभा सब और छिटक रही थी कोई लाल कोई हरी कोई तांबे के रंग वाली कोई पीली कोई श्यामा और कोई चितकबरी थी उस ब्रज में धूम्रवर्ण और कोयल के से काले रंग की भी गौ दृष्टिगोचर होती थी तात्पर्य कि उस ब्रजभूमि में अनेकानक रंग वाली गौे परिलक्षित होती थीं, वे समुद्र की तरह अथा दूध देने वाली थी उनके अंगों पर तरुणी स्त्रियों के हाथों के छापे लगे हुए थे हिरण की भांति चौकड़ी भरने वाले बछड़े उन सुन्दर गौों की शोभा बढ़ा रहे थे उन गौ के झुंड में बड़े बड़े साण इधर उधर चलते दिखाई देते थे उनके कंधे और सिंह बड़े बड़े थे वे सबके सब धर्म धुरंधर थे गोपगढ़ हाथों में वेत की छड़ी और बांसुरी लिए हुए थे उनकी अंग कांति श्याम दिखाई देती थी वे काम देवों को भी मोहित करने वाले रागों में श्री कृष्ण लीलाओं का उच्च स्वर से गान कर रहे थे उद्धव को दूर से आते देख उन्हें कृष्ण समझकर ब्रज के बालक श्री कृष्ण दर्शन की लालसा से परस्पर इस प्रकार कहने लगे गोप बोले मित्र ये नंद नंदन आ रहे हैं जो हमारे प्रिय सखा हैं निसंदेह वे ही हैं मेघ के समान श्याम कांति शरीर पर पीतांबर गले में वैजयंती माला तथा कानों में रत्नमय कुंडल इनकी शोभा बढ़ाते हैं वक्षस्थल पर कौस्तुभ मढ़ी हाथों में गोल गोल कड़े शोभा दे रहे हैं हाथ में सहस्त्र कमल धारण करके माथे पर वही मुकुट पहने हुए हैं जो करोड़ों मारतंडों के तेज को तिरस्कृत कर देता है वही घोड़े और वही किंकड़ी जाल में मंडित रथ है इस रथ पर बलदेव जी नहीं है अकेले नंदनंदन ही दिखाई देते हैं नारद जी कहते हैं विदेहराज इस प्रकार बातें करते हुए श्री रामा आदि गोपाल कृष्ण की ही आकृति धारण करने वाले कृष्ण सखा उद्धव के पास रथ के चारों ओर से आ गए निकट आने पर वे बोले श्री कृष्ण तो नहीं है किंतु साक्षात उनके ही समान आकृति वाला यह पुरुष कौन है इस तरह बोलते हुए उन गोपालों को नमस्कार करके उद्धव ने उन सब को हृदय से लगाया और अपने स्वामी श्याम सुंदर की चर्चा आरंभ की उद्धव बोले श्री रामन यह तुम्हारे सखा श्री कृष्ण का दिया हुआ पत्र है इसमें संशय नहीं है तुम इसे ग्रहण करो ग्वाल वालों से ही तुम शोक न करो साक्षात श्रीहरि सकुशल है। वे भगवान यादवों का महान कार्य सिद्ध करके बलराम जी के साथ थोड़े ही दिनों में यहाँ आएंगे नारद जी कहते हैं राजन उनके हाथ के दिए हुए पत्र को पढ़कर श्री रामा आदि ब्रज के बालक बहुत आंसू बहाते हुए गदगद वाणी में बोले कोपो ने कहा हे पथिक निर्मोही नंद नंदन में ही हमारा तन वैभव धन बल और समस्त अंतकरण लगा हुआ है श्री कृष्ण के बिना हमारा ब्रज ही नहीं शून्य ब्रज ही नहीं शून्य हुआ है हमारे लिए सारा संसार सूना हो गया है महामते श्रीहरि के बिना उनके वियोग के दुख से हम ब्रजवासियों के लिए एक एक क्षण युग के समान एक एक घड़ी मनवंतर के तुल्य एक एक प्रहर कल्प के समान तथा एक एक दिन द्विपरार्ध के सदृश हो गया है उद्धव हम दिन रात उसे भुला नहीं पाते हमारे जीवन में वह कैसी दुष्टघड़ी आई थी जिसमें श्याम सुंदर यहाँ से चले गए यद्यपि हम मित्रता के नाते सदा उनका अपराध करते रहे हैं तथापि हम वनवासियों के मन को उन्होंने सदा के लिए हर लिया इस प्रकार श्री गर्ग सहिता में श्री खंड के अंतर्गत नारद बहुला स्व में उद्धव का आगमन नामक तेरहवा अध्याय पूरा हुआ